श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद दो पच्चीस मार्च अट्ठारह सौ सतासी नरेंद्र की पूर्व कथा मठ में काली तपस्वी के कमरे में दो भक्त बैठे हैं उनमें एक त्यागी है एक गृह दोनों चौबीस पच्चीस साल की उम्र के हैं दोनों में बातचीत हो रही है इसी समय मास्टर भी आ गए वे मठ में तीन दिन रहेंगे आज गुड फ्राइडे है 8 अप्रैल अठारह शुक्रवार इस समय दिन के 8 बजे होंगे मास्टर ने आते ही ठाकुर घर में जाकर श्री रामकृष्ण के चित्र को प्रणाम किया फिर नरेंद्र और राखाल आदि भक्तों से मिलकर उसी कमरे में आकर बैठे और उन दोनों भक्तों से प्रीति संभाषण के अनंतर उनकी बातचीत सुनने लगे गृह भक्त की इच्छा संसार त्याग करने की है मठ के भाई उन्हें समझा रहे हैं कि वे संसार न छोड़े त्यागी भक्त कर्म जो कुछ है कर डालो करने से फिर सब समाप्त हो जाएंगे एक ने सुना था कि उसे नरक जाना होगा उसने एक मित्र से पूछा कि नरक कैसा है मित्र एक मिट्टी का ढेरा लेकर नरक का नक्शा खींचने लगा नरक का नक्शा उसने खींचा नहीं कि वह आदमी तुरंत उस पर लौटने लगा और बोला चलो मेरा नरक का भोग हो गया गृह भक्त मुझे संसार अच्छा नहीं लगता आह तुम लोगों की कैसी सुंदर अवस्था है त्यागी भक्त तू तो इतना बक्ता क्यों है अगर निकलना है तो निकल आ नहीं तो मजे से एक बार भोग कर ले नौ बजने के बाद शशि ने श्री ठाकुर घर में पूजा की ग्यारह का समय हुआ मठ के भाई क्रमशः गंगा स्नान करके आगे गए स्नान के पश्चात दूसरा शुद्ध वस्त्र धारण कर हर एक सन्यासी श्री ठाकुर घर में श्री राम कृष्ण के चित्र को प्रणाम करके ध्यान करने लगा भोग के पश्चात मठ के भाइयों ने प्रसाद पाया साथ में मास्टर ने भी प्रसाद पाया संध्या हो गई धुनी देने के पश्चात आरती हुई दानवों के कमरे में राखाल शशि बूढ़े गोपाल और हरीश बैठे हुए हैं मास्टर भी हैं राखाल श्री राम कृष्ण का भोग सावधानी से रखने के लिए कह रहे हैं राखाल शशि आदि से एक दिन मैंने उनके जलपान करने से पहले कुछ खा लिया था उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा तेरी ओर मुझसे देखा नहीं जाता क्यों तूने ऐसा काम किया मैंने रो मैं रोने लगा बूढ़ी गोपाल मैंने काशीपुर में उनके भोजन पर जोर से सांस छोड़ दी थी तब उन्होंने कहा यह भोजन रहने दो बरामदे में मास्टर नरेंद्र के साथ टहल रहे हैं दोनों में तरह तरह की बातचीत हो रही है नरेंद्र ने कहा मैं तो कुछ भी ना मानता था मास्टर क्या ईश्वर के रूप नरेंद्र वे जो कुछ कहते थे पहले पहल मैं बहुत सी बातें न मानता था एक दिन उन्होंने कहा था तो फिर तू आता क्यों है मैंने कहा आपको देखने के लिए आपकी बातें सुनने के लिए नहीं मास्टर उन्होंने क्या कहा था नरेंद्र वे बहुत प्रसन्न हुए थे दूसरे दिन शनिवार था नौ अप्रैल अट्ठारह श्री रामकृष्ण के भोग के पश्चात मठ के भाइयों ने भोजन किया फिर वे जरा विश्राम करने लगे नरेंद्र और मास्टर मठ से सटा हुआ पश्चिम ओर जो बगीचा है वहीं एक पेड़ के नीचे एकांत में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र श्री रामकृष्ण के संबंध में अपने अनुभव बता रहे हैं नरेंद्र की आयु 24 वर्ष की है और मास्टर की बत्तीस वर्ष की मास्टर पहले पहल जिस दिन उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी वह दिन तुम्हें अच्छी तरह याद है नरेंद्र मुलाकात दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी उन्हीं की कमरे में उस दिन मैंने दो गाने गाए थे गाना भावार्थ ऐमन अपने स्थान में लौट चलो संसार में विदेशी की तरह अकारण क्यों घूम रहे हो गाना भावार्थ क्या मेरे दिन व्यर्थ ही बीत जाएंगे हे नाथ मैं दिन रात आशा पथ पर आँख गढ़ाए हुए हूँ मास्टर गाना सुनकर उन्होंने क्या कहा नरेंद्र उन्हें भाभावेश हो गया था राम बाबू आदि और लोग और और लोगों से उन्होंने पूछा यह लड़का कौन है आहा कितना सुंदर गाता है मुझसे उन्होंने फिर आने के लिए कहा मास्टर फिर कहाँ मुलाकात हुई नरेंद्र फिर राजमोहन के यहाँ मुलाकात हुई थी इसके बाद दक्षिणेश्वर में उस समय मुझे देख कर भाभावेश में मेरी स्तुति करने लगे थे स्तुति करते हुए कहने लगे नारायण तुम मेरे लिए शरीर धारण करके आए हो परंतु ये बातें किसी से कहिएगा नहीं मास्टर और उन्होंने क्या कहा नरेंद्र उन्होंने कहा तुम मेरे लिए ही शरीर धारण करके आए हो मैंने माँ से कहा था माँ काम कांचन का त्याग करने वाले शुद्धात्मा भक्तों के बिना संसार में कैसे रहूँगा उन्होंने फिर मुझसे कहा तूने रात को मुझे आकर उठाया और कहा मैं आ गया परंतु मैं यह सब कुछ नहीं जानता था मैं तो कलकत्ते के मकान में खूब खराटे ले रहा था मास्टर अर्थात तुम एक ही समय प्रेजेंट हाजिर भी हो और एबसेंट गैरहाजिर भी हो जैसे ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी